नानक हुक्मी आवो जाओ कृत्यों से कुछ तय नहीं होता अंतर्भाव से तय होता है इसलिए तो बेटे को बाप मार देता है तो इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता माँ बेटे को मार देती इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता सच तो यह है मनस्विद कहते हैं कि जिस मां ने अपने बेटे को कभी नहीं मारा उस मां और बेटे के बीच कभी कोई गहरा संबंध ना बन सकेगा क्योंकि आत्मीयता ही नहीं बन सकी अगर तुम बेटे को मारने से डरते हो तो तुम उसे अपना ही नहीं मानते फासला है जो बाप बेटे की हर इच्छा पर झुक जाएगा बेटा उसे कभी माफ नहीं कर सकेगा क्योंकि जिंदगी में वो पाएगा कि बाप ने उसे बर्बाद कर दिया क्योंकि बेटा तो अनुभवी नहीं है इसलिए उसकी मांगों का कोई बहुत अर्थ नहीं है बाप को सोचना ही पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक और कौन सी गलत वो ज्यादा अनुभवी और अगर प्रेम करता है बेटे को तो वह अपने अनुभव से तय करेगा बेटे की मांग से नहीं और अगर किसी बाप ने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दे दी तो बेटा कभी क्षमा नहीं कर पाएगा इसलिए तो पश्चिम में बेटे बाप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और पश्चिम में बाप ने जितनी स्वतंत्रता बेटे को दी है दुनिया में कभी नहीं दी गई थी पिछले सौ वर्षों के विचारकों ने यही समझाया कि बेटों को पूरी स्वतंत्रता दो और उसका परिणाम यह हुआ कि बेटे और बाप के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई कि तो उसे पाटना मुश्किल है पुराने जमाने में बेटे बाप से डरते थे पश्चिम में बाप बेटों से डर रहे हैं और पुराने जमानों में बेटे बाप को अंत तक श्रद्धा देते थे और नए पश्चिम में रत्ती भर श्रद्धा का भाव नहीं है प्रेम का भाव नहीं और कारण क्या है कारण यह है कि बेटा एक ना एक दिन पाएगा कि बाप ने मुझे बर्बाद किया उसे रोकना था अगर मैं गलत कर रहा था तो उसे रोकना था अगर मैं भटक रहा था तो उसे रोकना था क्योंकि वो अनुभवी था मैं गैर अनुभवी था मेरी बात क्यों सुनी उसे झुकना ही नहीं था ये बेटा अनुभव करेगा इसे ध्यान रखना क्योंकि प्रेम चिंता करेगा दूसरे का जीवन शुभ हो सुंदर हो सत्य हो महिमा को उपलब्ध हो उपेक्षा का अर्थ ही है कि कोई आत्मीयता नहीं जो भी होना हो हमारा कोई प्रयोजन नहीं संयोग की बात है कि तुम बेटे हो संयोग की बात है कि मैं पिता हूं अन्यथा कुछ लेना देना नहीं है तो पश्चिम में अंत संबंध गिर गए प्रेम भी मार सकता है क्योंकि प्रेम इतना सबल है और प्रेम इतना आस्थावान है कि विध्वंस से भी सृजन को ला सकता है लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है सृजन हमेशा लक्ष्य होगा विध्वंस अगर जरूरी है तो हमेशा विधि होगी गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मारता है मार ही डालता है कोई बाप इतना नहीं मार सकता क्योंकि बाप की चोटें तो ऊपर ऊपर होंगी शरीर पर होंगी जैसे पानी शरीर का मैल धोता है वैसे बाप शरीर के जीवन को ठीक करेगा उसकी चोट ऊपर ऊपर होगी गुरु तो भीतर मारेगा गहरी चोट करेगा जहां तक तुम्हें पाया गया वहां तक छेदेगा वो तुम्हारे अहंकार को गला के ही रहेगा और जब तक तुम ऐसा गुरु ना पालो तब तक समझना कि जिसे तुमने पा लिया है उसे तुम माफ ना कर सकोगे आज नहीं कल तुम पाओगो उसने तुम्हारा जीवन तुम्हारा समय नष्ट किया प्रेम का लक्ष्य है सृजन एक बात और जब तुम सृजनात्मक होते हो जीवन संबंधों में तुम पाप नहीं कर सकते और जब मैं प्रेम करता हूं तो पाप कैसे संभव है प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा तो तुम पाओगे मैं ही हूं सभी के भीतर छिपा हुआ किसकी चोरी करूं किसको धोखा दूं किसकी जेब काटूं क्योंकि जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा उतना ही तुम पाओगे कि सारी जेबें अपनी ही हैं और इधर मैं किसी को नुकसान पहुंचाता हूं वो नुकसान अंततः मुझे ही पहुंच जाता है जीवन एक प्रतिध्वनि प्रेम करने वाले को पता चलता है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है तुम जो करते हो वो तुम पर ही बरस जाता है जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ता है उतना तुम्हें यह साफ होने लगता है कि यहां पराया कोई भी नहीं है जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम हो जाता है उससे परायापन मिट जाता है तुम अपनी पत्नी को दुख न पहुंचाना चाहोगे क्योंकि उसे पहुंचाया गया दुख अंततः तुम्हें ही पहुंचाया गया दुख सिद्ध होता है वो दुखी होती तो तुम दुखी होते हो तुम चाहोगे वो सुखी रहे क्योंकि वो जितनी सुखी होती उतना तुम्हारे सुख की संभावना बढ़ जाती तब तुम पाओगे कि दूसरे को दिया गया दुख तुम्हें भी दुखी करता है दूसरे को दिया गया सुख तुम्हें भी सुखी करता है हालांकि हम बिल्कुल उल्टी भाषा में सोचते हम सोचते हैं अपने को सुख दो और दूसरे को दुख दो शायद इससे हमारा सुख बढ़ेगा तुम आखिर में पाओगे कि तुम दुख दुख से भर गए क्योंकि जो तुम दूसरे को देते हो वही लौटता है तुमने अगर सबके लिए कांटे बोए तो तुम अखीर में पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन कांटों से भर गया और तुमने अगर फिक्र ही ना की कि दूसरे क्या कर रहे हैं तुम फूल बोते गए तो तुम आखिर में पाओगे कि जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे जो दूसरों ने बोया है उनकी फसलें उनके लिए लेकिन हम उल्टा चलते हैं एक महिला मुझसे पूछने आई थी वो पति को तलाक देना चाहती उसने जो बात पूछी वो मुझे भूलती नहीं उसने मुझसे पूछा कि क्या तलाक देने की ऐसी भी कोई तरकीब है कि मेरे पति को इससे खुशी ना मिले वो जानती है बली भांत की तलाक देने से खुशी मिलेगी क्योंकि उसने काफी सताया है पति अब वो ये भी इंजाम करना चाहती है कि तलाक भी हो तो भी इंजाम ऐसा हो कि पति को खुशी ना मिल पाए हम साथ हो के भी दुख देना चाहते हैं दूर होकर भी दुख देना चाहते हैं जुड़े हो तो भी दुख देना चाहते हैं अलग हो जाए तो भी दुख देना चाहते हैं लेकिन ध्यान रखें जब तुम इतना दुख देना चाहोगे तो तुम्हारी दुख के प्रति जो इतनी आतुरता है तुम्हारा दुख पर जो इतना ध्यान है ये धीरे दीर धीरे तुम्हें तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर दुख का घाव इसी ध्यान से निर्मित होता जाएगा इसको ही तो हमने कर्म की कि जीवन पद्धति कहा है जीवन का नियम कहा है कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि तुम जो करते हो अंतता तुम्ही को मिल जाता है देर अबेर हो सकती है इसलिए तुम वही करना जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले तुम अगर इतने नरक में खड़े हो तो किसी और के कारण नहीं जन्मों जन्मों में तुमने जो किया है उसका फल है लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं आशीर्वाद दे दें कि जीवन में सुख हो जाए अगर आशीर्वादों से सुख होता होता तो एक आदमी सभी को सुखी कर देता क्योंकि आशीर्वाद देने में क्या कंजूस इतना आसान नहीं तुमने दुख बोया है मेरे आशीर्वाद से कैसे कटेगा तुम मुझसे समझ लो आशीर्वाद मत मांगो क्योंकि आशीर्वाद तो बेईमानी का ढंग है दुख तुमने दिया है न मालूम कितने लोगों को तुमने दुख बोया है सब तरफ अब तुम उसकी फसल काटने के वक्त आशीर्वाद मांगने आ गए हो और तुम्हारे ढंग से ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं इसलिए दुख मिल रहा है किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा दुख ना कटेगा किसी के आशीर्वाद से तुम्हारी समझ बढ़ जाए तो काफी किसी के आशीर्वाद से तुमने प्रेम का बीज आ जाए तो काफी पाप तो प्रेम से कटेगा और दुख तो तुम जब दूसरों के लिए सुख बोने लगोगे तब कटेगा नानक कहते हैं बुद्धि पापों से भरी हो तो नाम के प्रेम से ही शुद्ध की जा सकती और जब एक व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो तो उसे दुख देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका सुख तुम्हारा सुख उसका दुख तुम्हारा दुख उसके जीवन और तुम्हारे बीच की सीमा टूट गई तुम एक दूसरे में बहते हो जब ऐसी ही घटना किसी व्यक्ति के और परमात्मा के बीच घटती तो उसका नाम प्रार्थना आराधना पूजा भक्ति वो प्रेम का अंतिम स्वरूप है और जब तुम एक व्यक्ति को सुख देके इतने सुखी हो जाते हो और जब तुम एक व्यक्ति को दुख देके इतने दुखी हो जाते हो तो परमात्मा से भी तुम्हारे दो संबंध हो सकते हैं एक तो प्रेम का तब तुम स्वर्ग में हो जाओगे और एक अप्रेम का तब तुम नरक में गिर जाओगे परमात्मा का अर्थ है समस्त द टोटलिटी ये जो सारा विस्तार है इस सारे विस्तार के साथ इस भांति प्रेम जैसे ये एक व्यक्ति हो और इस प्रेम में तो तुम्हारे सारे पाप बह जाएंगे क्योंकि यह प्रेम तो तुम्हें सबके ही प्रेम में गिरा देगा तुम किसे धोखा दोगे तुम जहां भी धोखा देने जाओगे उसी को पाओगे झांकता हुआ तुम जिस आंख में भी झांकोगे वहीं परमात्मा को बैठा हुआ पाओगे भक्ति बड़ी क्रांतिकारी प्रक्रिया है भक्ति का अर्थ है अब उसके सिवाय कोई भी नहीं और तब तुम्हारा जीवन अनायास सरल हो जाएगा क्योंकि अब पाप करने को ना बचा मिटाना किसको है धोखा किससे देना है छीनना किससे तो भक्ति से तुम ये अर्थ मत समझना कि मंदिर में तुम पूजा कर हो कि गुरुद्वारे में जाके तुम जपजी का पाठ कर लेते हो कि तुम ये मत समझना कि रोज उठ के तुम जोर से जपजी यांत्रिक रूप से दोहरा लेते हो कि नमाज पढ़ लेते हो इन सब से कुछ भी ना होगा क्योंकि फिर तुमने झूठी चाबी बना ली असली चाबी का तो अर्थ यह है कि अब मैं अनंत के प्रेम में गिर गया अब इस जगत की रत्ती रत्ती मेरा प्रेम पात्र इंच इंच मेरी प्रेसी है या मेरा प्रेमी है पत्ते पत्ते पर उसी का नाम है और आंख आंख में उसी की झलक है सभी कुछ उसका है सभी तरफ उसे मैं पाता हूं अब तुम जिस ढंग से जियोगे अगर परमात्मा सब तरफ तुम पाते हो उस ढंग का नाम भक्ति वो तुम्हारे जीवन की पूरी शैली बदल देगी तुम उठोगे और ढंग से तुम बैठोगे और ढंग से क्योंकि वो सब जगह मौजूद है तुम बोलोगे और ढंग से क्योंकि तुम जिससे भी बोलोगे वही वह है। तुम कैसे गाली दे सकोगे तुम कैसे निंदा कर सकोगे तुम कैसे किसी का अपमान कर सकोगे तुम कैसे अपने को दूसरे की सेवा से बचा सकोगे क्योंकि सभी चरणों में वही छिपा है और अगर ये बोध तुम में गहरा हो जाए इसको नानक कहते हैं नाम का रंग चढ़ जाना तुम पे एक मस्ती छा जाएगी तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा और सब कुछ मालूम पड़ेगा तुम बिल्कुल अकेले होगे और सारा जगत तुम्हारे साथ होगा अस्तित्व और तुम्हारे बीच तालमेल आ गया अस्तित्व और तुम्हारे बीच तारी लग गई अस्तित्व और तुम्हारे बीच संबंध जुड़ गया नानक कहते हैं ऐसा प्रेम ही पापों को काट सकता है अन्य तुम कुछ भी करो पूजा करो पाठ करो यज्ञ करो मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ तुम कुछ भी करो तुम्हारे भीतर मूल सूत्र नहीं है एक ट्रेन में मैं सफर कर रहा था और एक औरत कोई नौ दस बच्चों को लिए हुए सफर कर रही थी वो बच्चे बड़ा उपद्रव मचा रहे थे इधर से उधर दौड़ रहे थे लोगों का सामान गिरा रहे थे पूरे कमरे को उन्होंने अराजक बना रखा था आखिर एक आदमी से नहीं रहा गया क्योंकि पहले उन बच्चों ने उसकी पेटी गिरा दी फिर उसका अखबार फाड़ डाला तो उसने उससे कहा कि बहन जी इतने बच्चों को साथ लेके सफर ना किया करें तो अच्छा आधो को घर छोड़ाया करें उस स्त्री ने बड़े क्रोध उस आदमी की तरफ देखा और कहा क्या समझाया तुमने क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो आधों को घर ही छोड़ आई समझ का सूत्र ना हो तो तुम कितने ही घर छोड़ाओ क्या फर्क पड़ने का है और जब बीस बच्चों को पैदा करते वक्त समझ काम नहीं आई तब छोड़ते वक्त कहां से आ जाएगी हजार पाप हैं पुण्य तो एक ही हजार पुण्य नहीं पुण्य तो एक ही है हजार तरह की बीमारियां हैं स्वास्थ्य तो एक ही है स्वास्थ्य थोड़ी हजार तरह का होता है कि तुम अपने ढंग से स्वस्थ मैं अपने ढंग से स्वस्थ बीमार हम अलग अलग हो सकते हैं कि तुम टीबी के बीमार की कोई कैंसर का बीमार की कोई कुछ और का बीमार बीमारियों में भेद हो सकता है बीमारियों में मौलिकता हो सकती है निजीपन हो सकता है बीमारियों पर तुम्हारे हस्ताक्षर हो सकते हैं क्योंकि बीमारियां अहंकारों का हिस्सा हैं अहंकार अलग अलग उनकी बीमारियां अलग अलग हैं लेकिन पुण्य तो एक है स्वास्थ्य तो एक है क्योंकि परमात्मा एक है उस संबंध में तुम अलग अलग नहीं हो सकते वो क्या है स्वास्थ्य जो एक है वो है प्रेम का भाव और धीरे धीरे उसमें रमते जाना उठो ऐसे जैसे प्रेमी मौजूद है अकेले कमरे में भी तुम ऐसे ही प्रवेश करो जैसे परमात्मा मौजूद है एक सूफी फकीर हुआ जुन्नद वो अपने शिष्यों को कहता था भीड़ में जाओ तो ऐसे जाना जैसे तुम अकेले हो और जब अकेले में जाओ तो ऐसे जाना कि चारों तरफ परमात्मा मौजूद है ठीक कहता है क्योंकि भीड़ में अगर तुम अपना अकेलापन याद रख सको तो परमात्मा की याद रहेगी नहीं तो भीड़ छा जाएगी तुम भीड़ में भटक जाओगे और एकांत एक में अगर तुम परमात्मा की याद न रख सको तो अपने में भटक जाओगे दो खतरे हैं या तो दूसरों में भटक जाओ या अपनों में भटक जाओ या तो भीड़ में या खुद में और परमात्मा दोनों के पार है और अगर तुम यह याद रख सको कि भीड़ में मैं अकेला हूं अकेले में वो मौजूद है तो तुम कभी भी ना खोओगे। तो नानक कहते हैं कि नाम के प्रेम में जो रंग गया वो भीतर से शुद्ध हो गया उसने अंतरंग स्नान कर लिया कहने से न तो कोई पुण्य आत्मा होता है ना पापी तुम कितना ही सोचते रहो और तुम कितना ही विचार करते रहो और तुम कितना ही कहते रहो कि मैं कोशिश कर रहा हूं पुण्यात्मा होने की कहने से कुछ भी नहीं होता जो जो कर्म हम करते हैं वे लिख लिए जाते हैं स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है सिर्फ कहने से कुछ ना होगा सोचने से कुछ ना होगा क्योंकि बड़े मजे की बात है कि पुण्य के संबंध में तुम सदा सोचते हो और पाप के संबंध में तुम क्षण भर नहीं सोचते करते हो अगर कोई तुमसे कहे कि जब क्रोध आए तो आधा घड़ी रुक जाना फिर करना तो तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है जब क्रोध आता है तो रुकने का सवाल ही नहीं रह जाता रुकने वाले का पता ही नहीं रह जाता रोकने की बुद्धि खो जाती है। जब क्रोध होता है तो हम होते ही कहाँ क्रोध तो उसी वक्त करते हैं हम कभी पोस्टपोन नहीं करते लेकिन अगर कोई कहे कि ध्यान तो तुम कहते हो आज समय नहीं कल फिर अभी जल्दी भी क्या है अभी जीवन पड़ा है और ध्यान इत्यादि तो जीवन के अंत में करने की बातें जब मौत करीब आने लगती और मौत तुम्हें कभी नहीं लगती कि करीब आएगी मरते हुए आदमी को भी नहीं लगती एक नेता मर गए तो मुल्ला नसरुद्दीन व्याख्यान करने गया उनकी मृत्यु पर शोक समारंभ में उसने बड़ी काम की बात कही उसने कहा कि देखो भगवान की कैसी कृपा है कि हम जब भी मरते हैं जीवन के अंत में मरते हैं सोचो अगर मौत कहीं जीवन के प्रारंभ में या मध्य में आ जाती तो कैसी मुसीबत होती है? सोचो कि मौत अगर जीवन के प्रारंभ में या मध्य में आ जाती तो कैसा दुख आता अंत में आती बड़ी उसकी कृपा है और अंत को हम दूर टालते रहते अंत कभी आता हुआ मालूम नहीं पड़ता जब तक आ ही ना जाए और जब आ जाता तब दूसरों को पता चलता तुम्हें तो पता नहीं चलता तुम तो गए तो अगर ठीक से समझो तो तुम कभी मरते ही नहीं तुम अपनी धारणा में तो जिंदे रहते हो मरने की घटना भी दूसरों को पता चलती तुम तो मरते क्षण में भी योजना बनाते रहते हो जीवन की और कल कल्प टालते हो को हम टालते हैं, अशुभ को हम तत्ते जिस दिन इससे विपरीत हो जाओगे तुम उसी दिन नाम का रंग लग जाएगा जिस दिन तुम अशुभ को टालोगे और शुभ को प्रतिक्षण कर लोगे जब देने का भाव उठे तो देर मत करना उसी वक्त दे दाना क्योंकि तुम अपने पे ज्यादा भरोसा मत करना क्षण भर बाद तुम्हारा मन हजार तरकीबें खड़ी कर देगा मार्क मार्कन ने लिखा है कि एक सभा में मैं गया और जो पुरोहित बोल रहा था बड़ा अद्भुत बोल रहा था पांच मिनट सुन के मुझे हुआ कि मेरे पास जो सौ डॉलर है आज दान कर जाऊंगा दस मिनट बाद महत्व लिखता है कि मुझे भीतर विचार होने लगा कि सौ डॉलर जरा ज्यादा है पचास से भी काम चल सकता है और वो सौ के ख्याल करने से सारा संबंध ही टूट गया क्योंकि अब एक भीतर अंतरंग वार्तालाप चलने लगा उसके भीतर आधा घंटे बीतते बीतते वो पांच डॉलर पे आ चुका था और जब करीब करीब व्याख्यान तीन चौथाई पूरा हो गया था तब उसने सोचा कि किसी से कहा थोड़ी किसी को पता थोड़ी कि मैं सौ देने का सोचा था और कौन देता है सौ एक डॉलर भी लोग नहीं देते लोग पैसे देते डॉलर से काम चल जाएगा और जब थाली उसके पास आई बेट मांगने के लिए तो उसने लिखा कि वो एक डॉलर तो मेरे खींचे से ना निकला मैंने एक डॉलर उठाकर अपने खीसे में डाल लिया कौन देखता है पता चलेगा तुम अपने पे ज्यादा भरोसा मत करना क्योंकि शुभ कठिन है कभी कभी किन्हीं क्षणों में तुम उन चोटियों पे होते हो जब शुभ करने की भावना जगती तुमने अगर वो मौका खो दिया तो शायद वो दोबारा ना चगे शुभ के लिए सोचना ही मत क्योंकि शुभ का अर्थ ही यह है कि जिसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं करने जैसा है जब तुम देना चाहो दे देना जब बांटना चाहो तब बांट देना जब त्यागना चाहो त्याग देना जब संन्यास होना चाहो हो जाना क्षण भर मत खोना क्योंकि कोई भी नहीं जानता वो क्षण दोबारा तुम्हारे जीवन में कब आएगा आएगा ना आएगा और जब बुरा तुम्हारे मन में उठे तो स्थगित करना 24 घंटे का नियम बना लेना कि किसी को नुकसान पहुँचाना चौबीस घंटे बाद पहुंचाएंगी जल्दी क्या है? अभी कोई मौत नहीं आई जा रही और आ भी गई तो कुछ हर्जा नहीं होगा नुकसान नहीं पहुंचेगा और क्या होगा अगर तुम 24 घंटे भी रुक जाओ बुरा करने से तो तुम बुरा ना कर पाओगे क्योंकि बुरा करने की मूर्छा भी क्षण में ही आती है जिस तरह शुभ करने की जागृति क्षण में आती है वैसे ही बुरा करने की मूर्छा भी क्षण में आती है। अगर तुम थोड़ी देर रुक गए तो तुम खुद ही पाओगे कि क्या हत्या करनी है? हत्यारे को अगर दो क्षण रोक लिया जाए तो हत्या नहीं होगी नदी में कोई डूब डूबकर मरने जा रहा आत्महत्या कर रहा है तुम जरा हाथ पकड़ पकड़कर उसको एक मिनट रोक लो बात गई क्योंकि कृत्य किन्हीं क्षणों में संभव होता है और तुम्हारे भीतर मूर्छा के क्षण होते हैं सघन मूर्छा के और सघन जागृति के क्षण भी होते हैं जब सघन जागृति का क्षण होता है तब तुम प्रेम से भरे होते हो सृजन से और जब मूर्छा का क्षण होता है तब तुम बेहोशी से भरे होते हो विध्वंस से तब तुम तोड़ डालना चाहोगे फिर पीछे पछताओगे पछताने से कोई सार नहीं अगर पछताना ही हो तो पुण्य करके पछताना पाप करके क्या पछताना लेकिन तुम हमेशा पाप करके पछताते हो और पुण्य तो तुम करते ही नहीं इसलिए पछताने का सवाल ही नहीं उठता नानक कहते हैं कि सोचने से कुछ भी ना होगा कहने से कुछ भी ना होगा शब्दों से पाप और पुण्य का कोई लेना देना नहीं है पाप और पुण्य का लेना देना कृत्यों से और परमात्मा के समक्ष तुम्हारा जो हिसाब है वो तुम्हारे शब्दों का नहीं है तुम्हारे कृत्यों का है उसके सामने तुम्हारा जो निर्णय है वो तुमने क्या किया है तुम क्या हो उस पर आधारित होगा तुमने क्या कहा क्या पढ़ा था क्या सोचा था उससे कोई संबंध नहीं तुम्हारे विचार मूल्यवान नहीं अंतिम निर्णायक बात तुम्हारे करते हैं तो नानक कहते हैं मनुष्य स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है आप बीजे आप खाओ साधारणता हमारा मन कहता है कि दुख हमें दूसरे दे रहे हैं साधारणता हमारा मन कहता है सफलता तो मैं पाता हूं असफलता दूसरों की अड़चन की वजह से आती शुभ तो मेरे जीवन में मेरी उपलब्धि है और अशुभ दूसरों के द्वारा मेरे जीवन पर आरोपण है यह बात बिल्कुल ही गलत है तुम्हारे जीवन में जो भी है वो तुम्हारे ही कृत्यों की श्रृंखला है शुभ अशुभ अच्छा बुरा फूल लगे कांटे लगे सभी का संपूर्ण दायित्व तुम्हारे ऊपर है जिस दिन कोई व्यक्ति इसको अनुभव करता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी समग्र दायित्व मेरा है उसी दिन से जीवन में क्रांति शुरू हो जाती जब तक तुम दूसरों पे डालते हो तब तक क्रांति ना होगी क्योंकि अगर दूसरे दुख दे रहे हैं तो तुम क्या करोगे जब तक सभी दूसरे ना बदले जाए तब तक दुख जारी रहेगा और सभी दूसरे कब बदले जाएंगे तो फिर दुख को झेलने के सिवाय कोई उपाय नहीं इसलिए धर्म के अतिरिक्त तो दुख के रूपांतरण की कोई कीमिया नहीं जिस दिन तुम जानोगे मैं अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काटता हूं और जो दुख में पा रहा हूं वो मैंने ही दिया है फैलाया है वो अब लौट रहा है निश्चित ही बीज बोने में और फैलाने में वक्त लगता है वक्त लगने के कारण तुम भूल ही जाते हो तुमने ये बीज बोए थे और अब यह फैलाने शुरू हो गए जब फल आते हैं तब तुम बीज बोए थे यह ख्याल विस्मरण हो गया है उस विस्मरण के कारण तुम सदा सोचते हो दूसरे कुछ कर रहे हैं ध्यान रखना यहां कोई दूसरा तुम में चिंतित नहीं दूसरे अपने लिए चिंतित दूसरे अपने कारण परेशान तुम अपने कारण परेशान हो और हर आदमी अपने ही कृत्यों की खोल में रहता है इस बात को जितना तुम ठीक से पहचान लो उतनी ही गहरी क्रांति संभव हो जाएगी क्योंकि जैसे ही यह समझ में आता है मैं ही जिम्मेवार हूं कुछ किया जा सकता है दो काम एक कि जो मैंने किया है पीछे उसे मैं शांति से भोग लू उसके भोगने में और नई अशांति खड़ी ना करूं तो अतीत की निर्जरा हो जाएगी लेन देन साफ हो जाए बुद्ध के ऊपर एक आदमी थूक गया तो बुद्ध ने थूक पहुंच लिया अपनी चादर से वह आदमी बहुत नाराज था बुद्ध के ऊपर थूका तो बुद्ध के शिष्य भी बहुत नाराज हो गए लेकिन जब वह आदमी चला गया तो आनंद ने पूछा कि बहुत सीमा के बाहर हो गई बात और सहिष्णुता का यह अर्थ नहीं है और इस तरह तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे हृदय में आग जल रही आपका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बुद्ध ने कहा तुम व्यर्थ ही उत्तेजित मत हो कि तुम्हारा उत्तेजित होना तुम्हारे कर्म की श्रृंखला बन जाए मैंने इसे कभी दुख दिया था वो निपटारा हो गया मैंने कभी इसका अपमान किया था वो लेना देना चुक गया इस आदमी के लिए ही मैं इस गांव में आया था ये न थूकता तो मेरी मुसीबत थी अब सुलझा हो गया इससे मेरा खाता बंद हो गया अब मैं मुक्त हो गया यह आदमी मुझे मुक्त कर गया है मेरे ही किसी कृत्य से इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं उसका और तुम नाहक उत्तेजित मत हो क्योंकि तुम्हारा तो कुछ लेना देना नहीं है इसमें लेकिन अगर तुम उत्तेजित होते हो और तुम उस आदमी के खिलाफ कुछ करते हो तो तुम एक नई श्रृंखला बना रहे हो मेरी श्रृंखला तो टूटी और तुम्हारी व्यर्थ बन गई तुम बीच में क्यों आते हो जिन्हें मैंने दुख दिया है उनसे मुझे उत्तर लेना ही पड़ेगा और मेरी परिपूर्ण समाप्ति के पूर्व जिसको वो महापरिनिर्वाण कहते हैं इसके पहले कि मैं अनंत में पूरी तरह लीन हो जाऊं, व्यक्तियों से वस्तुओं से संबंधों में क्रोध में अपमान में घृणा में मोह में लोभ में जो भी नाते रिश्ते बने उन सब की निर्जरा हो जानी जरूरी है उसको ही हम परम मुक्त पुरुष कहते हैं जिसके सारे कर्मों की निर्जरा हो गई तो एक तो ध्यान रखना कि अतीत में जो किया है उसे शांत भाव से संतोष से परम तृप्ति से निपटारा समझ के प्रसन्नता से पूरा हो जाने देना नई श्रृंखला खड़ी मत करना तो अतीश से संबंध धीरे धीरे शांत हो जाता और दूसरी बात है कि नया कुछ मत करना दूसरे को दुख देने के लिए अन्यथा फिर तुम बंधे हुए चले आओगे हम अपने ही भीतर अपनी जंजीरों को डालते हैं तो पुरानी जंजीरों को तोड़ना है और नई बनानी नहीं ये दो बातें ख्याल रखना महावीर के दो शब्द बड़े प्रिय हैं एक शब्द है आश्रव और एक है निर्जरा आश्रव का अर्थ है नए को आने मत देना और निर्जरा का अर्थ है पुराने को गिर जाने देना धीरे धीरे एक ऐसी घड़ी आएगी कि पुराना कुछ बचेगा नहीं नया कुछ होगा नहीं तो मुक्त हो गए और जब वैसी दशा आती तब परम आनंद फलित होता है तो नानक कहते हैं मनुष्य स्वयं ही बोता और स्वयं ही खाता है उसके हुक्म से ही आवागमन होता है